दया कयो गुरुदेवने कूरम को व्रत ले सबईन्द्रिन कूरो करी सुरति स्वास मे देही बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन हो दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोई हृदय कमल में सुरती दरी अजप जपे जो कोई विमल गान प्रगटेता लखमख रही खोई जहां काल नहीं नही सितभूषण नहीं बी दया पर सी निज दाम को पायो बेद गंभीर पिय को रूप अनूप कोटी बुंजी दया सकल दुख मीटी गयो प्रगट भयो सुख सार अनंत बान जी आर प्रगटी अद्भुत जो जब चौधी सी लगती है मन सा शीतल भोर बिन दामीन ऊंजी आर अती बिन गन परत फुआ मगन भयो मनुवात हया निहार निहार जग परिणामी है मृषाल तन रूपी ब्रह्मकू तू चेतन स्वरूप है अद्भुत आनंद रूप इसने भी मन को दुखा दिया उसने भी मन को दुखा दिया कोई न मिला ऐसा लेकिन जो दुखते मन को मरहम दे, मर गए दिए सब स्नेह बिना बाती न कहीं जल पाती है, है जो कि परी तो कैद तमिस्रा के निर्जन कारागृह में सबके घर तम का शासन है किरण न कहीं मुस्काती है फिर कहा आरती सुलघेगी फिर कौन करेगा रश्मि तिलक फिर कौन मुझे भेंटे प्रकाश मेरी मावस को पूनम दे जो तुम्हारी मावस को पूनम दे वही गुरु जो तुम्हारे अंधेरे को उजियार से भर दे वही गुरु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पहचान कैसे हो इसका सूत्र दे दे वही गुरु आज के सूत्रों में दया ने अपने गुरु की कृपा की बात कही और उस गुरु कृपा से जो उसे अनुभव हुए हैं उनकी बात कही सूत्र बहुत अनूठे हैं क्योंकि सूत्र ध्यान का सार है समझे तो तुम्हारे जीवन में भी खूब उजियारा हो सकता है समझे तो तुम भी परम आनंद में मग्न हो सकते हो जिसे दया कहती बिन दामिन उजियार अति बिन घन परत फुहार मगन भयो मनवा तहा दया निहार निहार ऐसा बीज तुम भी लेकर चले हो ऐसी संभावना तुम्हारी भी है इस बीज को ठीक भूमि ना मिली होगी कि ठीक माली नहीं मिला कि ठीक ऋतु में तुमने बोया नहीं कि ठीक सूरज की रोशनी नहीं मिली इसलिए बीज बीज रह गया है फूट जाए तो तुम्हारे भीतर भी अनंत उजियारा होगा फूट जाए तो तुम भी मगन हो रहोगे, जो दिखाई पड़ेगा दया निहार निहार जो अनुभव में आएगा जो अमृत तुम पर बरसेगा तभी तुम जानोगे कि अब तक जो जीवन में दुख मिले इसने भी मन को दुखा दिया उसने भी मन को दुखा दिया जहा गए मन दुखा ही अब तक मनवा मगन कहां हुआ जिन जिन से लगाव लगाया उन उनसे भी कांटे ही मिले अब तक मनवा मगन कहा हुआ कभी धन ने दुखाया कभी पद ने दुखाया कभी संबंधियों ने दुखाया परिजनों ने दुखाया अपनों ने पराओ ने इसने उसने सभी ने मन को दुखाया गांव लिए घूमते हो छाती पर इसलिए तो भीतर देखते भी नहीं क्योंकि भीतर गांव के अतिरिक्त तो और कुछ है भी नहीं लाख कहे संत पुरुष झांको भीतर तुम नहीं झांकते क्योंकि तुम जानते हो कि वहां ना तो कोई उजियारा है न वहां कोई अनंत अनंत सूरजों का प्रकाश है न वहां कोई चांद है न तारे हैं वहां तो गहन अंधकार है मवाद है गांवों की और पीड़ा के रिश्ते नासूर हैं जन्म जन्मों में जो तुमने इकट्ठे किए जब तक तुम सोचते हो कि दूसरे से सुख मिलेगा तब तक बार बार ये होगा इसने भी मन को दुखा दिया उसने भी मन को दुखा दिया कोई ना मिला ऐसा लेकिन जो दुखते मन को मरम दे तुम जब तक सोचते हो दूसरे से सुख मिल सकता है तब तक तुम दुख पाओगे सुख तुम्हारा स्वभाव है दूसरे से मिल सकता तो मिल गया होता कितने जन्मों से तो तुमने दूसरों के सामने भिक्षा पात्र फैलाकर भीख मांगी और कभी तुमने ये भी ना देखा वे तुमसे भीख मांग रहे तुम उनसे भीख मांग रहे हो भिकमंगे भिकमंगों के सामने खड़े तुम पत्नी से भीख मांग रहे हो कि सुख दे दे पत्नी तुमसे भीख मांग रही कि सुख दे दे अंधापन बड़ा गहरा है अगर पत्नी के पास ही सुख होता तुम्हें देने को तो तुमसे सुख मांगती या तुम्हारे पास सुख देने को होता है तो तुम पत्नी से सुख मांगते हम मांगते वही हैं जो हमारे पास नहीं जो हमारे पास है उसे तो हम देते जो हमारे पास नहीं उसे हम मांगते तुम अगर गौर से आंख खोल के देखोगे तो संसार में सभी को सुख मांगते पाओगे प्रेम मांगते पाओगे लेकिन न तो प्रेम है लोगों के पास न सुख है मांगने में ही भूल हुई जा रही और चूंकि तुम बाहर ही बाहर मांगते चले जाते हो तुम्हें याद भी नहीं रह गई कि जिसे तुम मांग रहे हो वो तुम्हारा स्वभाव है धर्म इसी क्रांति का नाम है जिस दिन तुम्हें याद आता है अब मांगना बंद करूं एक बार अपने भीतर भी तो देख लू पूरा पूरा देख लू कि मैं कौन हूं हो सकता है जो बाहर नहीं मिला वहां हो वहां होना ही चाहिए अगर वहां न होता तो तुम मांगते भी नहीं क्योंकि हम वही मांग सकते हैं जिसका कोई अनुभव गहरे में हमें हो रहा हो सारा जगत आनंद की तलाश कर रहा है अगर आनंद को तुमने जाना ही ना होता पहचाना ही ना होता आनंद से तुम्हारे कुछ संबंधी न होते तो अपरिचित की खोज कोई कर थोड़ी सकता है अनजान को तो खोजोगे भी कैसे जिसका तुम्हें कोई पता ठिकाना नहीं उसकी तुम खोज में कैसे निकलोगे कहीं कुछ गहरे में भनक है कहीं दूर मन के अंधेरे में भी कोई दिया जल रहा है कभी कभी जाने अनजाने शायद उसकी झलक तुम्हारी आंखों में पड़ जाती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम सोचते हो दूसरे से मिल रहा है तब भी उसी की झलक के धोखे में पड़ते हो कभी संगीत सुनते सुनते लगता है सुख मिला लेकिन नहीं संगीत से क्या सुख मिलेगा संगीत सुनते सुनते कुछ और हो गया संगीत सुनते सुनते तुम रस में डूब गए अपने संगीत बहाना हो गए संगीत के कारण भूल गई चिंताएं जगत की भूल गए घर द्वार भूल गए आपाधापी भूल गए रोज के चक्कर संगीत के कारण इतना हुआ कि संसार का विस्मरण हुआ और जैसे ही संसार का विस्मरण होता है स्वयं का स्मरण आना शुरू हो जाता उस स्मरण के कारण ही तुम्हें लगता है सुख मिला संगीत से कभी किसी को सुख नहीं मिला सुख तो आता भीतर से संगीत तो बहाना है ऐसा ही कभी संभोग में सुख मिलता है वो सुख भी भीतर से आता है। संभोग तो बहाना है तुम्हें जब भी कभी सुख मिला है अगर थोड़ी सी किरण तुम्हारे जीवन में कभी आई थोड़ी सी झलक आई और गई तो सदा भीतर से आई है लेकिन तुम्हारी आंखें बाहर पे लगी हैं तो जब भीतर से आती है किरण तब भी तुम सोचते हो बाहर से आई तब भी तुम धोखा खा जाते देखा तुमने कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है। सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं कोई रस नहीं लेकिन कुत्ता बड़ा मगन होकर चबाता है तुम सूखी हड्डी कुत्ते से छीनना चाहो तो कुत्ता नाराज हो जाए कुत्ता झपटेगा हमला कर देगा सूखी हड्डी में रस तो है नहीं फिर कुत्ते को क्या रस मिलता होगा जब कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो उसके मुंह में घाव हो जाते, सूखी हड्डी के कारण चोट लगती मुंह के भीतर की कोमल चमड़ी छिल जाती खून बहने लगता वो उसी खून को चूसता है वो सोचता हड्डी से आ रहा स्वभाव क्योंकि जब तक हड्डी मुंह में नहीं ली थी तब तक नहीं आ रहा तो तर्क तो साफ है तर्क तो वही है जो तुम्हारा है अगर कुत्ता भी अपनी बात स्पष्ट कर सके तो कहेगा कि जब तक हड्डी मुंह में न ली थी तब तक तो रस आया नहीं था हड्डी मुंह में ली तभी रस आया निश्चित ही हड्डी से आया इसलिए हड्डी छोड़ने को राजी नहीं हड्डी से केवल घाव बन रहे हैं मुंह में अपना ही खून बह रहा है अपने ही खून को फिर गटक रहा है ठीक यही हालत है जब तुम्हें संगीत से सुख मिलता तब भी सुख भीतर से आया तुमने अपना ही रस पिया जब संभोग से मिलता तब भी तुम्हारे भीतर से ही आया तुमने अपना ही रस पिया जब भी तुम्हें कहीं भी सुख मिला है हिमालय गए देखे उतुंग शिखर हिमाच्छादित और क्षण भर को ठगे रह गए अवाक आहा का एक भाव मन में उठा उस क्षण जो सुख बहा वो तुम्हारे भीतर से बहा हिमालय ने निमित्त का काम किया हिमालय की शांति ने हिमालय के मौन ने हिमालय की अपूर्व सौंदर्य की उपस्थिति ने क्षणभर को तुम्हें तुम्हारी आपाधापी से तोड़ दिया इधर टूटी आपाधापी इधर मन का व्यापार बंद हुआ क्षण भर को बहा रस मन रोके है रस के बहाव को मन का अर्थ होता है दूसरे में उत्सुकता जहां मन ठहर गया दूसरे में उत्सुकता हो गई वहीं तुम अपने स्रोत में गिर जाते हो और वहां है रस की धार रसो वैसा उपनिषद कहते हैं परमात्मा रस रूप है तुम परमात्मा से बने सारा जगत परमात्मा से बना कंकड़ पत्थर से लेकर आकाश के चांतारों तक देह से लेकर आत्मा तक सब परमात्मा से बना उपनिषद कहते हैं परमात्मा रस रूप है तो हम सब रस से ही निर्मित हैं। रस हमारा स्वभाव है एक बार हम अपने को पहचानना शुरू कर दें तो सुखी ही सुख है धर्म है अपने से पहचान संसार है दूसरे में सुख की खोज धर्म है अपने में सुख की खोज संसार में किसी को कभी सुख नहीं मिला जिनको कभी सुख मिला वे वही लोग थे जो अपने में गए किसी बुद्ध को किसी कबीर को किसी कृष्ण को किसी क्राइस्ट को जब भी कभी किसी को सुख मिला है इस पृथ्वी पर तो निरपवाद रूप से एक ही कारण से मिला है कि वो अपने में गया किस ढंग से गया ढंग अलग अलग होंगे कोई नाच के गया कोई संगीत से गया कोई मंत्र से गया कोई तंत्र से गया कोई भक्ति से गया कोई ध्यान से गया लेकिन जो भी उपाय किया उपाय तो सिर्फ उपाय तुम यहां तक आए कोई रेलगाड़ी से आया कोई हवाई जहाज से आया कोई मोटरगाड़ी से आया कोई पैदल ही चला आया होगा कोई घोड़े पर चढ़ के आ गया हो बैलगा तुम भक्ति पे सवार होकर आए भाव की यात्रा की कि ज्ञान पे सवार होकर आए ध्यान की यात्रा की इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये सब बहाने ये सब बहाने हैं तुम्हारे भीतर आत्मस्मृति जगह देने को सूखी साखें, सूखे पत्ते कैसा है ये पेड़ मन तरसे है न पाए प्यार पवन की छेड़ तुम्हारा जीवन ऐसा है सूखी साखें सूखे पत्ते कैसा है ये पेड़ सब सूखा है क्योंकि तुम रस के लिए कहीं और आंखें उठा के देख रस आता तुम्हारी जड़ों से रस बहता तुम्हारे ही स्रोत से और तुम अपने स्रोत को बिल्कुल विस्मरण कर गए हो इसलिए सूखे हो यहां तुम कुछ भी खोजते रहो कुछ भी ना मिलेगा यहां एक के मिल जाने से सब मिल जाता है अपने स्रोत की पहचान दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले सब इंद्रिन को रोकी कर सुरत श्वास में दे अपूर्व मंत्र है ध्यान का समझना दया कहो गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले ही गुरु ने कहा कि दया तू ऐसी हो जा जैसे कछुआ कछुए की एक खूबी है अपनी सारी इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लेता इंद्रियां यानी बाहर जाने के द्वार इंद्रियों से तुम बाहर जाते हो आंख उठाई तो बाहर देखोगे ना कान खोले तो बाहर सुनोगे ना हाथ फैलाए तो बाहर छुओगे ना इंद्रियां तो बाहर जाती हाथ भीतर तो नहीं जा सकता आंख भीतर तो नहीं देख सकती और जो आंख भीतर देखती है वो और ही आंख है इन आंखों से उस आंख का कोई संबंध नहीं इसलिए तो ज्ञानी तृतीय नेत्र की बात करते हैं अलग ही नेत्र की बात करते हैं क्योंकि इनसे उसका कोई संबंध नहीं और ख्याल रखना बाहर देखने वाली आंखें दो हैं और ज्ञानी कहते हैं भीतर देखने वाला आली आंख एक है वो भी बड़ा प्रतीकात्मक है बाहर द्वंद्व है द्वैत है भीतर अद्वैत है एक है। भीतर देखने के लिए दो आंखें नहीं चाहिए दो आंखें होंगी तो द्वैत पैदा हो जाएगा द्वंद पैदा हो जाएगा संसार पैदा हो जाएगा बाहर देखने वाली आंखें दो भीतर देखने वाली आंख एक बाहर देखने वाले कान दो भीतर बाहर सुनने वाले कान दो भीतर सुनने वाला कान एक तृतीय नेत्र की जैसी बात हुई है वैसे तृतीय कर्ण की बात नहीं हुई है लेकिन होनी चाहिए जैसे बाहर फैलने वाले हाथ दो भीतर फैलने वाला हाथ एक जिन फकीरों ने बात की है एक हाथ की वे कहते एक हाथ की ताली बजाओ अपने साधकों से कहते हैं बैठो और उस ध्वनि को सुनो जो एक हाथ के बजने से बचती अब एक हाथ कहीं बस सकता दो हाथ बजते हैं लेकिन वे कहते हैं खोजो उस ध्वनि को जो एक हाथ के बजने से बचती वो एक हाथ भीतर का हाथ है भीतर जाने का द्वार एक है बाहर जाने का द्वार दो है फिर बाहर जाने की इंद्रियां बहुत है आंख है कान है नाक है हाथ है पंच इंद्रिया है भीतर जाने पर दो आंखें एक आंख हो जाती हैं और आंख और कान भी मिलकर एक हो जाते हैं और हाथ और नाक भी मिलकर एक हो जाते सब एक हो जाता है कबीर ने कहीं कहा है कि जब भीतर गया तो बड़ी हैरानी हुई आंख से सुनाई पड़ने लगा कान से दिखाई पड़ने लगा हाथ से गंधाने लगी नाक से स्पर्श होने लगा लोग समझते हैं ये साधुओं की अटपटी बातें अटपटी नहीं है ऐसा ही है क्योंकि भीतर तो एक ही बचता सारी इंद्रिया एक में ही लीन हो जाती उस एक की तरफ यह सूत्र बड़ा अद्भुत है गुरु ने कहा दया कुरम को व्रत ले तू अब कछुए का व्रत ले ले ये प्रतीक रहा होगा चरणदास दया के जो गुरु थे उनका यह प्रतीक रहा होगा कि कछुआ का व्रत ले ले आप। में बात कह दी कि अब इंद्रियों को सिकोड़ना शुरू करते दे इंद्रियों को बिल्कुल सिकोड़ ले बाहर जाती इंद्रियों को लौटा ले घर की तरफ लौट पर क्योंकि जब तक इंद्रियां बाहर जा रही हैं तब तक ऊर्जा बाहर बहती रहेगी अंतर मिलन कैसे होगा तुम जाते पूरब को तो जो दक्षिण में बसा है उससे मिलना कैसे होगा तुम जाते पश्चिम को तो जो पूरब में बसा है उससे मिलना कैसे होगा तुम जाते बाहर को धीरे दीर धीरे बाहर जाने का अभ्यास इतना हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि भीतर का भी कोई लोक है तुम देखते ना लोग कहते हैं दस दिशाएं दिशाएं ग्यारह मगर ग्यारहवीं को कोई गिनते ही नहीं दस दिशाएं ऊपर नीचे और आठ दिशाएं चारों तरफ ग्यारहवीं दिशा असली दिशा को कोई गिनता ही नहीं भीतर की तरफ जो दिशा है उसकी तो गिनती नहीं होती उसको हम विस्मरण कर बैठे कूरम का व्रत लेंग का अर्थ होता है ग्यारहवीं दिशा में चल अब ये दसों दिशाओं में जो फैलाव था इनको इस ऊर्जा को अब बाहर न जाने थे इस ऊर्जा को भीतर अब संग्रहित होने थे इस संबंध में कछुआ अनूठा है किसी और पशु की ऐसी क्षमता नहीं इसलिए कछुआ बहुत महत्वपूर्ण हो गया भगवान का भी एक अवतार कछुआ और हिंदुओं ने बड़ी मीठी कहानियां लिखी वो कहते हैं सारी पृथ्वी कछुए पे टिकी अगर इनको तुम ऊपर ऊपर सुलो तो बचकानी बातें मालूम पड़ती हैं कछुए पे टिकी है लेकिन अगर भीतर से लो तो बड़े गहरे अर्थ खुलते हिंदू कहते हैं पृथ्वी कछुए पे टिकी हिंदू ये कह रहे हैं कि पृथ्वी उन थोड़े से लोगों पे टिकी है जो कछुए जैसे हो गए हैं नहीं तो ये कभी की नष्ट हो जाए कभी कोई एक बुद्ध हो जाता है कभी कोई एक महावीर हो जाता है उस पर टिकी है उस एक के कारण तुम भी जीते हो उस एक से तुम्हारा चाहे संबंध भी ना हो तुम चाहे उसके चरणों में कभी सिर झुकाने भी ना गए हो लेकिन उस एक की मौजूदगी के कारण पृथ्वी जीती घसीटते हो तुम लेकिन किसी तरह जीते हो जरा सोचो आदमी के इतिहास में से हम बुद्ध महावीर कृष्ण कबीर ऐसे दस पांच नामों को निकाल दें तुम कहां रहोगे तुम क्या रहोगे तुम्हारी क्या अवस्था होगी तुम कुछ भी ना रह जाओगे तुम्हारे भीतर जो भी थोड़ा बहुत मनुष्यत्व दिखाई पड़ता है वो इनका दान है जो तुम्हारे भीतर थोड़ी बहुत चमक और रोशनी दिखाई पड़ती है वो इनकी कृपा है इन थोड़े से लोगों के कारण आदमी आदमी है अन्यथा आदमी जानवर होगा तो जब हिंदू कहते हैं कि पृथ्वी कछुए पर टिकी है तो ये तो प्रतीक है अब दो तरह के ना हैं दुनिया में एक हैं जो कहते हैं अच्छा तो सिद्ध करो कहां है कछुआ और कुछ मूड़ ऐसे हैं कि सिद्ध करना चाहते हैं कि यहां कछुआ है दोनों मूड़ हैं कछुए से कुछ लेना देना नहीं उन पर टिकी है जो कछुए की भांति हो रहे उन थोड़े से लोगों ने तुम्हारे जीवन का सारा बोझ उठाया हुआ है तुम्हारे जीवन में अगर फूल खिलने की कोई भी संभावना है तो उन थोड़े से लोगों के कारण है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लिया है जो अतिद्रिय हो गए हैं तो गुरु ने दया को कहा कि तू भी अब कछुआ हो जाता यार सब इंद्रियों को रोककर कर सूरत श्वास में दे ही सब इंद्रियों को रोक ले सारी इंद्रियों को रोकने का अर्थ यह नहीं होता कि तुम कान मूंद के बैठ जाओ सारी इंद्रियों को रोकने का यह अर्थ नहीं होता कि तुम हाथ काट दो कि आंखें फोड़ लो सारी इंद्रियों को रोकने का अर्थ होता है आंख अगर देखे भी तो देखने में रस न रह जाए आंख तो देखेगी वो उसका स्वभाव है आखिर दया भी तो चलेगी उठेगी तो दरवाजा और दीवार का फर्क तो करेगी भोजन करेगी तो फर्क तो करेगी कि क्या खाना क्या नहीं खाना थाली गिलास को तो नहीं खा जाएगी आंख तो देखेगी लेकिन अब देखने में रस ना रहा रूप का रस चला जाए तो आंख भीतर मुड़ गई रूप का रस असली आंख है ये जो आंखें दिखाई पड़ती हैं इन आंखों का तो उपयोग है ठीक है उतना उपयोग कर लेना है उठते बैठते चलते खाते पीते इनका जो उपयोग है कर लेना है लेकिन इन आंखों के पीछे एक वासना छिपी देखने की वासना उस देखने की वासना से मुक्त हो जाना है। क्या मिला देख देख कर रूप को देख भी लिया तो क्या मिला सुंदरतम व्यक्ति को देख लिया तो क्या मिला सपने से ज्यादा नहीं है चाहे सपना देखो चाहे सुंदर व्यक्ति को वस्तुतः मौजूद देखो क्या फर्क है तुम्हारे भीतर तो चित्र ही बनता है सुंदरतम स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी हो या सुंदरतम पुरुष तुम्हारे भीतर क्या है तुम्हारी आंख तो कैमरे का, का काम करती है चित्र को बना देती तुम सुंदर स्त्री को थोड़ी देख पाते हो सुंदर स्त्री तो बाहर है बाहर तुम कैसे जाओगे तुम भीतर हो सुंदर स्त्री बाहर है बीच में आंख तस्वीर को ले जाती छोटा सा चित्र बनता है सुंदर स्त्री का वो चित्र तुम्हारे आंख के भीतर तुम्हारे मस्तिष्क के पर्दे पे फैलता है जैसे फिल्म देखने जाते हो पर्दे पर ऐसा ही तुम्हारे भीतर चित्र का पर्दा है उस पर सुंदर चित्र बन जाता बस इसी चित्र में तुम मगन हो रहे इस चित्र में कुछ भी नहीं ये वैसे पागलपन है जैसा कि फिल्म में हो रहा है कैसे तुम तो मगन हो जाते हो तस्वीरों को देख देख के कुछ भी नहीं है वहां फिल्म की बात छोड़ दो लोग तो नग्न तस्वीरें कागज पर छपी देख के भी बड़े प्रफुल्लित हो जाते उनसे कुछ पूछे क्या कर रहे हो होश में हो इस कागज पे कुछ भी नहीं है कुछ रंग फैले एक तरतीब में जमा दिए गए रंग कुछ भी नहीं फिल्म के पर्दे पर कुछ भी नहीं सिर्फ रोशनी और अंधेरे का जोड़ है पर्दा खाली है वहां कोई भी नहीं लेकिन तुम कितने आतुर हो जाते इस आतुरता के पीछे भी राज है क्योंकि तुम जिंदगी भर इसी तरह के पर्दे पर तो खेल को देखते रहे आंख के द्वारा चित्त के पर्दे पर इसी तरह का खेल तो चलता रहा है तुमने और देखा क्या है फिल्म जो है वो आदमी के ही मन के द्वारा इजाद की गई एक तरकीब है वो आदमी के मन की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का फैलाव है इसलिए फिल्म का बड़ा प्रभाव है आदमी पे क्योंकि मन से उसका बड़ा तालमेल है तुमको कभी ये ख्याल नहीं आता कि बैठे सिनेमा गृह में तुम जो देख रहे हो वो है नहीं नहीं तुम बड़े उत्सुक हो जाते आंदोलित हो जाते हो कभी रोते हो कभी हंसते हो कभी दुखी हो जाते कभी प्रसन्न हो जाते तस्वीरें तुम्हें नचा देती मगर फिल्म के पर्दे पे पर ऐसा हो पाता है और तुम इसमें उलझ जाते हो क्योंकि तुम जिंदगी भर इसी तरह भीतर के पर्दे पर भी उलझे रहे हो यह उसी का विस्तार है आंख को भीतर मोड़ लेने का अर्थ होता है आंख सिर्फ देखने का यंत्र रह जाए आंख में रूप को देखने की वासना न रहे क्योंकि रूप तो सिर्फ तस्वीरें कान सुने लेकिन सुनने में रस न रह जाए हाथ छुए लेकिन छूने में छूने का पागलपन न रह जाए ऐसा अगर तुम्हारा पागलपन विसर्जित हो जाए तो धीरे धीरे तुम पाओगे जो ऊर्जा तुम्हारी इंद्रियों से बाहर जाती थी उसका मान सरोवर भीतर भरने लगा अभी तुम भीतर खाली खाली अभी तुम्हारी हालत ऐसे है कात रहे हम दिन कपास से लिए पुस्तिका परिवादों की जिल्द बंधी है अवसादों की कटे हुए हैं आस पास से नाच रहे हम तकली जैसे बज उठते हम ढपली जैसे हंसते हैं पर हैं उदास से मित्रों ने उपकार किया है नागफनी सा प्यार दिया है सब खाली बोतल गिलास से भीतर कुछ भी नहीं है सब खाली बोतल गिलास से भीतर बिल्कुल खाली हो तुम तो। जहां रस का सागर लहराना था वहां बिल्कुल मरुस्थल है क्योंकि जिस ऊर्जा से रस का सागर निर्मित होता वो तुम्हारी इंद्रियों से बही जा रही इंद्रिया तुम्हारे छेद हैं, जिनके कारण तुम्हारी गागर नहीं भर पाती कल ही तो हम बात कर रहे थे अगर छिद्र वाला पात्र हो तो उसमें कभी कुछ भी ना भर पाएगा ये इंद्रिया तुम्हारे छेद है ठीक ठीक संतों ने इनको छेद ही कहा है इन छेदों से तुम्हारी ऊर्जा बाहर जा रही इन छेदों से ऊर्जा को बाहर अगर विसर्जित होने दिया तो तुम खाली के खाली रहोगे रिक्त के रिक्त रहोगे सब इंद्रियों को रोकी कर सुरती श्वास में दे और जब सारी इंद्रियों को तुम बाहर की यात्रा से मुक्त कर लो तो तुम्हारा ध्यान मुक्त हो गया क्योंकि इन्हीं सारी इंद्रियों में तुम्हारा ध्यान अटका है समझो तुम ध्यान करने बैठे और पास से एक सुंदर स्त्री निकल गई ध्यान खंडित हो गया या पास में आके किसी ने रुपया बजा दिया ध्यान खंडित हो गया कि कोई पास गीत गाने लगा कि कि ध्यान खंडित हो गया कि कोई कुछ बात करने लगा जो तुम्हारे व्यवसाय मतलब की कि की की, की दुकान की है कि बाजार की कि किसी ने पास खड़े होकर कह दिया कि बाजार में फल चीज के भाव एकदम बढ़े जा रहे ध्वनि तुम्हारे भीतर पड़ी कि ध्यान विचलित हो गया ध्यान इन बातों से विचलित क्यों हो जाता है क्योंकि ये बातों का अर्थ है तुम्हारी वासना तो भीतर है ही वासना पे चोट पड़ गई वासना सजग हो गई ख्याल रखना ऊर्जा तुम्हारे पास एक ही है या तो वासना में डाल दो या ध्यान में डाल दो अगर वासना में पड़ गई तो ध्यान टूट जाता है अगर ध्यान में पड़ गई तो वासना टूट जाती है और ऊर्जा एक ही है तुम्हारे पास दो ऊर्जाएं नहीं है तुम्हारी संपत्ति एक ही ऊर्जा की उस ऊर्जा को कहां लगाओगे इस पे सब कुछ निर्भर करता है सांसारिक आदमी ऐसा आदमी है जिसकी सारी ऊर्जा वासनाओं की तरफ जा रही धार्मिक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा ने वासना के विपरीत यात्रा शुरू कर दी गंगा गंगोत्री की तरफ लौटने लगी अपने स्रोत की तरफ वापिस जाने लगी ध्यान का इतना ही अर्थ है ध्यान का अर्थ है वासना में गई ऊर्जा अपने घर की तरफ वापस लौट रही तो जब तुम्हारी सारी इंद्रिया शिथिल पड़ी होंगी और सिकुड़ गई होंगी जैसे कि कछुआ अपने इंद्रियों को कर बैठ जाता ऐसे जब तुम कछुए की भांति ध्यानी कछुए की भांति हो जाते। देखते हो बुद्ध को बैठे हुए किस ढंग से बैठे बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बने बैठे हाथ पे हाथ है पैर पर पैर हैं सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद आंख बंद भीतर लीन भीतर क्या करते होंगे तुम्हें तो यही अड़चन होती है। मेरे पास लोग आते उनसे मैं कहता हूं कभी कभी शांत बैठ जाया करो वो कहें शांत बैठके क्या करें कुछ मंत्र मंत्री दे दें मंत्र त्यादि का मतलब कि कुछ खटपट वो करते रहेंगे राम राम राम राम राम राम चलो मगर खटपट से बिना वो नहीं बैठे रह सकते राम राम का मतलब ये हुआ कि चलो कुछ तो कर रहे वो जो बकवास भीतर चल रही थी वो अब भी जारी नए ढंग से मगर अगर उनसे कहो कुछ भी ना करो थोड़ी देर करने को छोड़कर विश्राम करो ध्यान यानी विश्राम ध्यान का अर्थ ही यह होता है कि थोड़ी देर को कुछ भी ना करेंगे सारी ऊर्जा को ऐसा ही पड़े रहने देंगे उस तरफ जाने का जो पहला कदम है वह है सुरती सांस में देह। इसको बुद्ध ने विपसना कहा है अनापान सती योग कहा है यह मनुष्य जाति के इतिहास में खोजी गई सबसे बड़ी कीमिया है। जब सारी इंद्रियों से वासना भीतर आ गई वासना यानी ऊर्जा अब आंखें देखने में उत्सुक नहीं कान सुनने में उत्सुक नहीं हाथ छूने में उत्सुक नहीं सारी उत्सुकता वापिस लौटाई कछुआ बन के बैठ गए अब इस ऊर्जा को श्वास पर लगा दो तो। सुरती श्वास में देह सुरती का अर्थ होता है स्मृति ध्यान बोध अब इस सारे बोध को इस अवेयरनेस को इस होश को श्वास पर लगा दो श्वास बाहर गई श्वास भीतर गई ये श्वास की जो माला चल रही है इस पर लगा दो हाथ में माला लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं जब इतनी सुंदर श्वास की माला चली रही स्वभाव से तब तुम और हाथ में माला लेके क्या करोगे इतनी प्राकृतिक माला चल रही श्वास का मन का चली रहा बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर इस बाहर भीतर होती श्वास को देखते रहो कुछ करो मत श्वास बाहर गई तो होश रहे कि श्वास बाहर गई श्वास भीतर आई तो होश रहे कि श्वास भीतर आई चूको मत भूलना जाओ भूल भूल जाओगे शुरू में बार बार पकड़ कर ले आओ अपने होश को फिर श्वास पर लगा दो तो। ख्याल रखना ना तो श्वास जोर से लेनी है न धीमे लेनी है, लेनीस को बदलना ही नहीं श्वास जैसी चल रही वैसी की वैसी चलने देना है और सारे ध्यान को श्वास पर लगा देना ये प्राणायाम की प्रक्रिया नहीं है इसमें श्वास को तेज करना या गहरा लेना या खूब फेफड़े में भरना खाली करना कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर तुम उस काम में लग गए तो फिर तुमने काम शुरू कर दिया फिर विश्राम खो गया फिर तुम उपद्रव में पड़ गए अब तुमने एक नया उपद्रव बना लिया प्राणायाम अब तुम, तुम गिनती करोगे कि कितनी देर तक श्वास को बाहर रहने देना कितनी देर तक भीतर रहने देना कितनी देर रोकना बाहर कितनी देर भीतर रोकना पड़ गए तुम दुकानदारी में हिसाब किताब शुरू हो गया मन उलझ गया मन को काम मिल गया मन काम चाहता है इससे सावधान रहना है, मन काम चाहता है। मन कहता कोई भी काम दे दो हम राजी क्योंकि बिना काम के मन मर जाता है और मन मरे तो तुम जियो मन मिटे तो तुम पैदा हो जाओ तुम्हारा जन्म हो मन कहता कोई भी काम दे दो हम किसी भी तरह जी लेंगे कोई भी काम हो मन कहता हम जी लेंगे क्योंकि मन का अर्थ होता है करता भाव चलो प्राणायाम करेंगे दुकान नहीं करने देते कोई हर्चा नहीं सिनेमा नहीं ले चलते कोई बात नहीं तो प्राणायाम तो करने दोगे ये तो अच्छी बात है ये तो पतंजलि ने कही ये तो योगी सदा से करते रहे यही करो मंत्र तो बुरी बात नहीं गाली गलौज ना बकेंगे व्यर्थ के विचार ना करेंगे राम राम ये तो प्यारा नाम इसको तो दोहराने दो मन कहता है कोई भी काम मुझे दे दो तो मैं उसी के सहारे जी लूंगा क्योंकि करता हो जाऊंगा मन यानी करता तुम यानी साक्षी तो साक्षी भाव तो तभी पैदा होता है जब कर्ता भाव पूरा विसर्जित हो जाता है तो इतना भी मत करना कि श्वास को तेज धीमा ऐसा वैसा तरकीब से लेना कुछ भी नहीं करना सब तरकीबें पागलपन की लेकिन अगर उनको परंपरा का सहारा हो तो वो की नहीं मालूम पड़ती अब एक आदमी माला लिए बैठा है गुरिय सर कह रहा है तो तुम उसको पागल नहीं कहती लेकिन अगर ये, ये आदमी रूस में बैठ के गुरिये सर है, फौरन पागलखाने भेज दिया जाए तुम्हारे दिमाग खराब हो गया तुम ये कर क्या रहे हो एक स्त्री मुल्ला नस् के साथ बस में सफर कर रही थी अपरचित संयोग की बात दोनों एक ही सीट पर बैठे थे वो स्त्री थोड़ी बेचैन होने लगी क्योंकि मुल्ला बाएं दाएं सिर हिला रहा था एक तो बस वैसी पहाड़ का चढ़ाव स्त्री को वैसी मितली आ रही और ये बगल में बैठा सिर हिला रहा इसके सिर हिलाने को वो चाहे भी कि न देखे तो भी मुश्किल क्योंकि वो बगल में बैठा सिर हिला रहा बार बार उस नजर पड़ जाये आखिर उससे न रहा गया भली सज्जन महिला किसी के बीच क्यों पढ़ना उसने बहुत देर तक अपने उत्सुकता को रोका लेकिन फिर नहीं रहा गया उसने कहा महानुभाव आप ये क्या कर रहे हैं कोई धार्मिक प्रक्रिया कर रहे हैं ऐसा बाएं दाएं सिर हिलाते मुल्ला ने कहा नहीं धार्मिक प्रक्रिया इत्यादि कुछ भी नहीं लेकिन सिर उसने हिलाना जारी रखा जब वो बोल रहा था तब भी उस महिला ने कहा फिर आप क्या कर रहे हैं मुला ने कहा इस तरह से मैं समय का ख्याल रखता हूँ एक सेकंड इस तरफ एक सेकंड इससे इस घड़ी भी पास रखने की जरूरत नहीं और सिर हिला रहा है वो सस्ता भी है सुविधापूर्ण भी है किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं तो महिला उत्सुक हुई कि अच्छा उसने कहा बताइए इस वक्त कि, कितने बजे तो मुल्ला ने सिर हिलाते कहा कि साढ़े चार महिला ने अपनी घड़ी देखी उसने कहा कि गलत पौने पांच बज रहे हैं तो मुल्ला ने जोर से हलाना शुरू कर दिया उसने कहा कि मैं मालूम होता सुस्त घड़ी सुस्त चल रही इसको तुम पागल कहोगे लेकिन अगर ये मुल्ला कह देता कि हम राम राम जप रहे हैं एक राम इस तरफ एक राम इस तरफ तो फिर बात पागलपन की नहीं रह जाती धर्म के नाम पर बहुत से पागलपन सुरक्षित हो जाते इसलिए धार्मिक देशों में कम लोग पागल होते हैं क्योंकि उनको धार्मिक होने की सुविधा है पागल होने की सुविधा नहीं कोई जरूरत नहीं पागल होने इतना महंगा धंधा क्यों करें अधार्मिक मुल्कों में ज्यादा लोग पागल होते हैं उसका कारण कौन इतना है कि वहां वो कुछ भी करेंगे इस तरह का काम तो पागल समझे जाएंगे धार्मिक देश में उपाय तुम कोई ऐसी प्रक्रिया पकड़ ले सकते हो जो धार्मिक मालूम होती फिर तुम्हें कोई पागल ना कहेगा ये जो सूत्र है ये सूत्र बड़ा बहुमूल्य है श्वास पर ध्यान बिना कुछ किए जैसी श्वास है वैसी ही छोड़ देनी और श्वास पर ध्यान देने का उपयोग बड़ा है पहला तो यह कि श्वास के द्वारा ही तुम शरीर से जुड़े हो श्वास सेतु है श्वास का धागा ही तुम्हें शरीर से बांधे हुए अगर तुम श्वास के प्रति जाग जाओ तो तुम्हें तत्क्षण मालूम पड़ेगा तुम शरीर नहीं श्वास के प्रति जागते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो तुम शरीर से अलग हो एक बात दूसरी बात श्वास को ही साधारणता हमने जीवन समझा है इसलिए जब किसी की श्वास बंद हो जाती तो हम समझते आदमी मर गया आखिर डॉक्टर भी और तो कुछ जानता नहीं इतना ही तो उसका भी परीक्षण है कि श्वास बंद हो गई आदमी खत्म हो गया मृत्यु का तुम क्या लक्षण है मानते हो इतना ही तो ना कि जीवन समाप्त हुआ क्योंकि श्वास चलनी बंद हो गई श्वास चली तो जीवन शुरू हुआ श्वास गई तो जीवन गया तो श्वास और जीवन पर्यायवाची हो गए हैं साधारणता है भी जब तुम श्वास के प्रति जागोगे तो तुम पाओगे मैं श्वास भी नहीं हूं जो जागा हुआ है वो श्वास से बिल्कुल अलग है बिल्कुल पृथक है श्वास तो उसके सामने चल रही है श्वास तो उसके लिए दृश्य है और द्रष्टा तो दृश्य से अलग हो जाता तो पहली क्रांति तो घटती सूत्र से लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं साफ हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं और दूसरी और भी गहरी क्रांति घटती है कि मैं श्वास भी नहीं हूं तो श्वास और देह दोनों के पार जो मैं हूं संबंध जुड़ने शुरू हो जाते ये छोटा सा सूत्र बड़ा बहुमूल्य है सब इंद्रियन को रोककर कर सुरती श्वास में दे लेकिन इसके पहले कि तुम सुरती को श्वास में लगाओ कछुआ बन जाना जरूरी नहीं तो सुरति श्वास में लगी ना सकेगी क्योंकि सुरती होगी ही नहीं तुम्हारे पास सुरती बड़ी सूक्ष्म शक्ति है या तो इंद्रियों से बहती रहती है तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं होती और इंद्रियां तुम्हारी सुरती को ना मालूम कहां, कहां भटकाए ले जाती तुम्हारी स्वरती तुम्हारे हाथ में नहीं इंद्रियों के द्वारा उड़ गया सु का पक्षी दूर दूर भटक रहा और एक एक इंद्री के द्वारा अलग अलग दिशाओं में चला गया इसलिए तुम्हारी खंडित भी हो गई फिर प्रत्येक इंद्रियां तुम्हें जो जगत के संबंध में बता रही है वही तुम सोचते हो जीवन है वही तुम सोचते हो सत्य है इंद्रियों के पास सत्य को जानने का कोई भी उपाय नहीं इंद्रिया तो बड़ी अंधी है सत्य को जानने का उपाय तो तुम्हारे भीतर के साक्षी के पास है और किसी के पास नहीं अगर तुमने इंद्रियों की बात सुनी कछुआ ना बने तो इंद्रियां तुम्हें भटकाती रहेंगी तुमने देखा नहीं कभी रात के अंधेरे में रास्ते पे पड़ी रस्सी सांप मालूम पड़ जाती तुम भाग खड़े हुए छाती धड़कने लगी घबरा गए तुम्हारी आंख ने देखा तुम कहते हो अपनी आंख से देखा सांप था जरा रोशनी लेके जाओ तो पता चलता है रस्सी पड़ी आंख तो बड़े आसानी से धोखा खा जाती जरा धुंधला हुआ कि आंख धोखा खा जाती रात तुमने देखा अपने ही घर में अपना ही कुर्ता टंगा देख के तुम समझते हो कोई चोर खड़ा है रोशनी जलाई अपनी ही टंगा आंख का तो कोई बड़ा भरोसा नहीं रोशनी चाहिए बाहर भी भरोसा नहीं बाहर भी रोशनी चाहिए तो भीतर तो क्या भरोसा भीतर भी रोशनी चाहिए वैसी रोशनी साक्षी भाव से पैदा होती भीतर का दिया सुरती से जलता है इंद्रियां तुम्हें जो बता रही हैं वो तो सिर्फ उनकी आदत है तुमने जो देखने की आदत बना ली है वो तुम्हें दिखाई पड़ता रहता तुमने ख्याल नहीं किया अगर इस बगीचे में एक लकड़हारा आए तो उसे फूल दिखाई पड़ेंगे ही नहीं वो लकड़िया देखेगा वो सोचने लगेगा कौन सा वृक्ष काट के बाजार में बेच लू अगर कोई माली आ जाए फूलों का पारखी आ जाए तो उसको लकड़ियां नहीं दिखाई पड़ेंगी उसे फूल दिखाई पड़ेंगे वो सोचने लगेगा आह कितने सुंदर फूल अगर कोई कवि आ जाए तो उसे फूल भी सीधे सीधे नहीं दिखाई दिखा पड़ेंगे तो उसे रंग दिखाई पड़ेंगे अनूठे रंग दिखाई पड़ेंगे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते आमतौर से तुम सोचते हो जब तुम बगीचे में आते हो तो तुम्हें भी वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारे साथी को दिखाई पड़ रहा है इस गलती में मत पड़ना क्योंकि साथी ने अपनी आंखें आकर और किसी बात के लिए अभ्यस्त की है तो उसे कुछ और दिखाई पड़ेगा तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ेगा इंद्रियां तो अभ्यास है इनसे तो हम जो देखने का अभ्यास कर लेते हैं वही दिखाई पड़ने लगता है कान भी अभ्यास इससे हम जो सुनने का अभ्यास कर लेते हैं वही सुनाई पड़ने लगता है स्वाद भी अभ्यास है तुमने ख्याल नहीं किया अगर पहली दफे काफी पियो तो अच्छी थोड़ी लगती है काफी का भी अभ्यास करना पड़ता पहली दफे शराब पियो तो अच्छी थोड़ी लगती मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उसके पीछे सदा पड़ी रहती थी कि तुम शराब बंद करो बंद करो नहीं सुना नहीं सुना एक दिन वो पहुंच गई शराब घर मुल्ला थोड़ा डरा भी क्योंकि वो कभी शराब घर नहीं आए थे और ये बात ठीक भी नहीं कि भले घर की स्त्री और शराब घर आए लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सका वो आकर उसके पास बैठ गई उसने कहा कि आज मैं भी पीऊंगी जब तुम सुनते नहीं तो जरूर शराब में कुछ होगा मैं भी पीऊंगी हमुल्ला ये भी ना कह सका कि मत पियो शराब अच्छी चीज नहीं जानता तो अच्छी चीज नहीं और यही तो पत्नी सदा कहती रही ये हद हो गई अब इससे क्या कहे तो उसने कहा ठीक डाल दी शराब डाल दी एक प्याली में और कहा पीले उसने पी तो एकदम थूक दी कड़वी तिख्त उसने कहा ऐसी सड़ी गली चीज तुम पीते हो और मुला का सुनो और तू सोचती थी हम यहां मजा कर रहे हैं अभ्यास करना होता है अभ्यास करने पर कड़वा भी मीठा लगने लगता है अभ्यास अभ्यास की बात है मुल्ला एक दिन मुझसे कहा कि ट्रेन में आ रहा था एक लड़की मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी रेडियो रेडियो अनाउंसर थी तो उसने कहा कि जब मैंने उससे समय पूछा तो बोली नौ बजकर पंद्रह मिनट हुए हैं हमेशा गोदरेज तारा लगाइए और चैन किनिंग सोई इससे मैं समझा कि रेडियो अनाउंसर अभ्यास हो जाता है तुम अपने जीवन में अगर गौर से देखोगे तो तुम जो देखते हो तुम जो सुनते हो जो तुम समझते हो वो सब अभ्यास ही। सत्य से उनका कोई संबंध नहीं फिर जब एक तरह का अभ्यास इंद्रियों को हो जाता है तो उन अभ्यास के घेरों के बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे एक तरह से देखते हैं दुनिया को तुम सब जानते हो क्योंकि तुम भी छोटे बच्चे थे कभी तुम्हारे घर छोटे बच्चे उनके देखने का एक ढंग है जवान दूसरे ढंग से देखते बूढ़े तीसरे ढंग से देखते अगर तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हें भली भांति याद होगी अगर तुम बेईमान नहीं हो तो भूल नहीं गए हो कि बच्चे थे तब एक तरह से दुनिया को देखते थे जवान थे तब दूसरी तरह से देखते थे दुनिया वही है फिर बूढ़े हुए तो तुम तीसरी तरह से दुनिया देखने लगे तो इंद्रियों का भरोसा कम है जैसी वासना होती है, वैसा ही दर्शन हो जाता जब बच्चे थे तो तुम्हें सुंदर स्त्रियों में कोई रस न था या सुंदर पुरुषों में कोई रस न था तुम्हें धन में भी कोई रस न था तुम खेल खिलौनों में लवलीन थे वही तुम्हारी दुनिया थी जवान हुए खेल खिलौने छूट गए तुम सौंदर्य में देह में धन में पद में उत्सुक हो गए फिर बुढ़ापा आया वे खिलौने भी छूट गए इसलिए तो बूढ़े आदमी और जवान आदमी की बात नहीं हो पाती बड़ी मुश्किल हो जाती बाप बेटे की बात थोड़ी हो पाती बात हो ही नहीं सकती क्योंकि वो दोनों अलग भाषाएं बोलते उनके जीवन के देखने का ढंग अलग मां बेटे की बात थोड़ी हो पाती बहुत मुश्किल ना बेटा बाप को समझता ना बाप बेटे को समझता समझ ही नहीं सकते क्योंकि बाप जहां से देख रहा है वहां से बेटा देख नहीं सकता अभी और जहां से बेटा देख रहा है वहां से बाप ने कभी देखा था और पाया सब गलत था अब बड़ी मुश्किल है कि उसको फिर उस भांति देखे तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि जो हमारा अनुभव है वो रोज बदल रहा और जब अनुभव बदल जाता तो हमारी आंखें हमें कुछ और खबर देने लगती जब तुम जवान हो तब तुम्हें शरीर दिखाई पड़ते जब तुम बूढ़े हो जाते जब तुम्हारा शरीर जर्जर जीण हो जाता तो तुम्हें हर शरीर में मौत दिखाई पड़ने लगती जवान से जवान शरीर में भी तुम्हें मौत की झलक दिखाई पड़ती कि मौत आने वाली सुंदर से सुंदर शरीर में भी तुम्हें कब्र चिताओं की लपटें दिखाई पड़ने लगती एक स्त्री अपने दो बच्चों को लेकर एक सहेली से मिलने गई छोटे बच्चे को देखकर उसकी सहेली ने कहा इसकी आंखें बिल्कुल मां की तरह तुम्हारी तरह मां बोली और माथा बाप का है और पाजामा बड़े भाई का उसके बड़े बच्चे ने कहा अब जब सभी चीजें बटी जा रही हैं। कि आंखें माँ जैसी और माथा बाप जैसा तो वो भी क्यों चुप रहा है पजामा उसका है जो ये छोटा भाई पहने हुए अपनी अपनी दृष्टि अपनी अपनी जगह पर ठीक है उसको ना भी रस है माथे में और ना रस है आंखों में अभी पजामा उसका ये पहने हुए ये बात जच नहीं रही रोज रोज अगर तुम इसका थोड़ा स्मरण इस रखोगे तो तुम पाओगे इस अभ्यास से मुक्त हुआ जा सकता और तुम्हारी आत्मा न तो बचपन में है न जवानी में न बुढ़ापे में क्योंकि आत्मा की कोई आयु नहीं और तुम्हारी आत्मा का कोई अभ्यास नहीं आत्मा तो सिर्फ बोध स्वरूप है तो इंद्रियों को कछुए की तरह सिकोड़ लेने का अर्थ है पुराने सब अभ्यास जाल को बंद कर देना फिर देखना पुराने अभ्यास से देखोगे गलत दिखाई पड़ेगा जो अभ्यास किया है वही दिखाई पड़ेगा दृष्टि शुद्ध न होगी आंख पर चश्मा होगा चश्मे रंगीन होंगे तो दुनिया भी तुम्हें रंगीन मालूम पड़ेगी सब इंद्रियों को रोककर सूरत ही श्वास में दे तो धीरे धीरे हटा लो इंद्रियों से अपनी ऊर्जा को अगर 24 घंटे ना कर सको तो कभी घड़ी भर तो 24 घंटे में करो कछुए बन जाओ और मैं तो तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर तुम बैठ भी जाओ कछुए की तरह तो भी लाभ होगा ठीक कछुए की तरह गद्दा बिछा लो कछुए की तरह बैठ जाओ हाथ पैर सकोड़के जैसा मां के गर्भ में बच्चा होता गर्भासन ठीक वैसे बैठ जाओ ठीक ऐसे ही ख्याल करो कि तुम कछुए हो सारी इंद्रियों को सिकोड़ लिया सिर को भी ढाल के बैठ जाओ चाहो एक चादर ऊपर ओढ़ लो बंद हो गए और अब श्वास पर अपनी सुरती को लगा दो तुम बहुत रस पाओगे और बहुत बोध जगेगा बड़ी प्रगाढ़ चेतना पैदा होगी और पहले दिन ही प्रतीक्षा मत करना कि सब हो जाए थोड़ा धैर्य रखना तो इसको मैं कूर्मासन कहता हूं तुम बना लो इस आसन को क्योंकि शरीर की जो अवस्था तुम बनाते हो उसके द्वारा तुम्हें सहारा मिलता है भीतर की अवस्था बनाने का भी अगर तुमने शरीर को ठीक कछुए की तरह सिकोड़ के बैठ गए चादर ओढ़ ली कछुए की ढाल बन गई ऊपर से चादर और तुम भीतर सिकुड़ गए आंखें बंद कर ली और अब श्वास जैसी चल रही है धीमी उसको देखते रहे कुछ मत करो श्वास बाहर गई देखो सांस भीतर आई देखो ऐसा कहना भी नहीं है कि श्वास बाहर गई श्वास भीतर आई बस देखते रहो कभी कभी चूक जाओगे कभी कभी भूल जाओगे पुराने आदत बस जब याद आ जाए तो रोने चीखने की जरूरत नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं पापी कि मेरा मन भटक गया जब याद आ जाए फिर मन को वहीं वापस ले आओ बिना पछताए कुछ पछतावे की जरूरत नहीं भटक गया भटक गया उसको भी स्वीकार कर लो फिर चुपचाप अपने ध्यान पर आ जाओ नहीं तो होता क्या पहले मन भटका फिर तुम पश्चाताप करने लगे तो पश्चाताप में भटका ये दोहरा उपद्रव हो गया शुरू शुरू में भटकेगा ही मन जल्दी ये बात होने वाली नहीं है जन्मों जन्मों के अभ्यास के विपरीत तुम जा रहे हो थोड़ा समय लगेगा स्वाभाविक है ऐसा मान के जब भटक गया भटक गया जब याद आ गई फिर अपने श्वास पर ध्यान को लगा लिया बिना पश्चाताप के बिना किसी अपराध भाव के कि बड़ी चूक हो गई कि बड़ा पाप हो गया कुछ भी नहीं हुआ स्वाभाविक है बिन रसना बिन मालकर अंतर सुमिरन होए दया दया गुरुदेव की बिरला जाने कोए बिन रसना बिन मालकर्ष और दया कहती है हाथ में माला लेने की कोई जरूरत नहीं और जीप से भी सब दो चार की कोई जरूरत नहीं बिन रसना बिन माल कर अंतर सुमिरन होए बस अंतर में ही होश रखो और सुमिरन शब्द से गलती मत पकड़ लेना नहीं सुमिरन का तुमने यही अर्थ समझ रखा है कि बैठे जप रहे राम राम राम राम राम राम वो तो जीप का हो जाए जिसको नानक ने अजपा जाप कहा है उसकी ही बात हो रही बिन रसना बिन मालकर अंतर सुमिरन होए। बस याद बनी रहे होश बना रहे शब्दों के साथ थोड़ी झंझट है जब हम कहते हैं याद बनी रहे तो मन में सवाल उठता है किसकी याद अपनी याद अपना होश अगर किसी और की याद बनी रही तो मन जारी रहा बोध बना रहे कि हूं ये तुम हो ये होने का बोध बना रहे ये खो ना चाहे इस पे पर कोई पर्दा ना पड़े इस पे कोई दूसरा शब्द आके इसे आच्छादित ना कर ले दया दया गुरुदेव की बिरला जाने को है। और दया कहती है कि जो ऐसी दशा में अनुभव हुआ है कोई बिरले कभी उस अनुभव को उपलब्ध होते सच कहती बहुत करीब है यह अनुभव तुम्हारे हाथ के पास है जरा हाथ बढ़ाओ तुम्हारा हो जाए लेकिन तुमने हाथ ही नहीं बढ़ाया संपदा तुम्हारी है तुमने कभी अपनी मालकियत की घोषणा नहीं की दया दया गुरुदेव की और एक बात और दया कहती कि मेरे किए तो यह नहीं हो सकता था ये गुरु के प्रसाद से हो गया गुरु की कृपा से हो गया इस बात को भी ख्याल में लेना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा कर्ता भाव सब तरह से छोड़ना है अगर तुमको यही ख्याल बना रहा कि हम ध्यान कर रहे हैं तो भी कर्ताभाव आ गया पीछे के दरवाजे से आ गया तुम बैठ गए कुरमासन लगा के और एक अकड़ भीतर बनी रही कि देखो ध्यान कर रहे हैं अब देखे कोई कि कैसे ध्यान में लगे कि ध्यान से उठे तो तुम चारों तरफ देखे कि किसी ने देखा कि नहीं लोगों को पता है कि नहीं ध्यान का भी अगर कहीं भीतर तुमने थोड़ा सा भी करता भाव बना लिया तो फिर चुप गए फिर अहंकार आ गया फिर मन आ गया इसलिए शिष्य तो यह कहता है कि जो होगा वो वो गुरु की कृपा से होगा मेरे किए क्या होने वाला है मेरे किए कुछ नहीं हो सकता मेरे किए तो संसार हो गया था मेरे किए तो दुख ही दुख का जाल फैल गया था ये सुख की किरण मेरे किए नहीं हो सकती तो वो कहता है गुरु के किए गुरु प्रसाद से दया दया गुरुदेव की ख्याल रखना इसका यह मतलब नहीं है कि गुरु की कृपा से यह होता है यह शिष्य का भाव है और शिष्य के लिए बड़ा सहयोगी क्योंकि गुरु की कृपा तो सब पर एक जैसी है जिसको हुआ उसके ऊपर भी है और जिसको नहीं हुआ उसके ऊपर भी है अगर गुरु की कृपा से ही होता होता तो सभी को एक सा हो जाता ये गुरु कृपा का भाव तो शिष्य के मार्ग पर एक उपाय है यह भाव उसके अहंकार को निर्मित नहीं होने देता और यह अहंकार निर्मित नहीं होता तो बाधा खड़ी नहीं होती घटना घट गट जाती गुरु की कृपा से होता है इसका केवल इतना ही अर्थ है मेरे किए नहीं होता मेरे किए कुछ भी नहीं हुआ है मेरे करने से तो मैं ही निर्मित होता है इस मैं को गिरा देना इस मैं को विसर्जित कर देना अब ये कठिन है अगर तुम बिना गुरु के काम करोगे तो कुछ अगर होने लगेगा तो स्वभावता ये भाव उठेगा कि मैंने किया कोई और तो है नहीं अकड़ आएगी अगर तुम गुरु के चरणों में झुक के कर रहे हो तो जब भी कुछ होगा तब गुरु की याद आएगी कि उनकी कृपा से तुम्हारा अहंकार अकड़ेगा नहीं जल न मिलेगा तुम्हारे अहंकार को थोड़े दिन में अहंकार सूख जाएगा विसर्जित हो जाएगा हृदय कमल में सुरति धर, अजब जपे जो कोय विमल ज्ञान प्रकट प्रकटते तहा कलमख डारे खोय हृदय कमल में सुरति धर। तो पहले तो श्वास पर सुरति को लगाना है जब श्वास पर सुरती सध जाए और तुम साक्षी भाव से श्वास का आना और जाना देखने लगो श्वास की माला तुम्हारे सामने घूमने लगे तब फिर सुरति को श्वास से भी हटा लेना है और हृदय कमल में संभाल लेना जैसे तुमने कभी कमल का फूल देखा कमल का फूल बंद होता है खोलो तो तुम उसके भीतर छोटा सा स्थान पाओगे रिक्त वो हृदय कमल भी वैसा ही है अगर हृदय को खोला जाए तो हृदय के भीतर एक शून्य स्थान है जैसे कमल के भीतर एक शून्य स्थान है गुलाब का फूल भी खोलो तो उसके भीतर एक शून्य स्थान उसी शून्य स्थान में तो भौरा कभी कभी बंद हो जाता है कमल में क्योंकि रात कमल बंद होता और भौरा दिन भर बैठा रहता रस मग्न उड़ने के मन नहीं होता वहां से हटने का मन नहीं होता और रात कमल बंद होने लगता तो भी बैठा रहता है उस शून्य में जहां बौरा बंद हो जाता कमल में ठीक वैसा ही शून्य तुम्हारे हृदय में भी और उस शून्य हृदय में ही बोध के भवरे को बंद कर लेना है पहले श्वास पर रखना ध्यान श्वास से दो बातें अनुभव में आ जाएंगी कि मैं देह नहीं हूं और मैं श्वास नहीं हूं यह नकारात्मक अनुभव हुआ मैं क्या नहीं हूं यह पता चल गया अब दूसरा काम यह है पता करने का कि मैं क्या हूं इतना तो पता चला कि मैं देह नहीं हूं यह बड़ी बात हो गई इतना पता चला कि मैं श्वास भी नहीं हूं यह और बड़ी बात हो गई यह नकारात्मक काम तो पूरा हो गया अब मुझे पता चलना चाहिए कि मैं कौन तो हृदय को एक प्रतीक है सिर्फ तुम्हें समझ में आ जाए बात अब सारे बोध को हृदय में ले जाना है जहां धकधक हो रही जहां श्वास जाके हृदय को गतिमान कर रही है जहां श्वास का धागा अटका है श्वास को देख लिया अब श्वास से पीछे उतरे और गहरे उतरे हृदय की धकधक में उतरे हृदय को समझो एक कमल कमल में जैसे भीतर थोड़ी सी शून्य जगह होती है जहां कभी भोरा बंद हो जाता है उसी शून्य जगह में आसन मार के बैठ जाओ वहीं रखो अपनी सुधी को वहीं रखो अपने बोध को जपे जो कोई इसी को नानक ने अजपा जाप कहा अब कोई जाप नहीं हो रहा है अब कोई जपने वाला भी नहीं है और तभी असली जाप होता है अजपा अब तुम पहली दफा सुनते हो अस्तित्व की धुनी उसी को ओंकार कहते हैं, ओंकार का नाद अब तुम्हें सुनाई पड़ता तुम कर नहीं रहे हो और ये नाद बाहर से नहीं आ रहा है क्योंकि कान इत्यादि तो पहले ही तुम कछुआ मार के कछुए का आसन मार के बैठ गए वहीं छूट गए बहुत दूर छूट गए अब तो भीतर ही तुम्हारे जो नाद हो रहा है जो सदा से हो रहा था लेकिन बाहर के कोलाहल के कारण सुनाई ना अपनी और बाहर शोरगुल मचा हो और तुम्हें वीणा सुनाई ना पड़े कोई धीमे से बांसुरी बजाता हो और बाजार के कोलाहल में सुनाई ना पड़े ऐसा भीतर का नाद है अनाहत नाद जिसको योगी कहते वो नाद तुम्हारे भीतर हो ही रहा है वो तुम्हारे हृदय का संगीत है उस संगीत का सुनाई पड़ना शुरू होता है उसको अजबाजाप कहा है, तुम करने वाले नहीं हो उसके तुम सिर्फ साक्षी मात्र तुम सिर्फ सुनते हो तुम सिर्फ अनुभव करते हो क्या मुफ्त का यह नाम तो वो है जिसे बेगिनती लें क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया भगवान का नाम भी लोग गिन गिन के ले रहे हैं ऐसे कंजूस मैं एक घर में मेहमान था वो अपनी खाता बही ले आए। मैंने कही किस लिए लाया उन्होंने कहा जरा देखिए ये खाता बही नहीं इसमें राम राम लिखा है एक करोड़ बार लिख चुका हूं अब तक अभी ये आदमी खतरनाक है ये अगर कभी भगवान से इसका मिलना हो जाए हो नहीं सकता इसका मिलना क्योंकि भगवान भी इससे डरेंगे ये खाता वही लेके आने वाला है तो मैंने उन सज्जन को एक कहानी कही मैंने कहा मैंने, कह, मैंने सुना है एक भक्त मरा उस भक्त सामने रहने वाला एक पापी मरा और देवदूत भक्त को तो ले जाने लगे नरक की तरफ और पापी को ले जाने लगे स्वर्ग की तरफ तो बहुत नाराज हुआ उसने कहा कहीं कुछ भूल हो गई तो उस भक्त ने कहा जाओ पहले पता लगाओ कुछ भूल हो गई मालूम होता है जो सरकारी दफ्तर में यहां चलता वो वहां भी चलता ये क्या गर्बा कर रहा हूं मैं जिंदगी भर नाम लेता रहा सुबह शाम कीर्तन भजन कीर्तन क्या नहीं किया क्या छोड़ा रात दिन जपता रहा राम राम देखते नहीं मेरी राम नाम की चदरिया ओढ़े बैठो और मुझे तुम नरक ले जा रहे हो और इस पापी को मैंने कभी राम नाम लेते नहीं देखा लेकिन देवतूतो ने कहा भूल नहीं हुई है फिर भी आपकी मर्जी हो तो आप चल सकते अपनी शिकायत कर सकते तरह का न्याय अन्याय हो रहा है मैं इतना भजन कीर्तन किया सुबह तीन बजे से उठ के करता था और पूरा गांव मेरा गवाह है क्योंकि लाउड स्पीकर लगा के करता था कोई अकेले ही मैं नहीं हूं पूरा गांव गवाह है और तुमने भी सुना होगा और मुझे नरक भेजा जा रहा है इस आदमी ने कभी भजन कीर्तन नहीं किया बल्कि कभी कभी याद नहीं आ जाता था मेरे वहां के भाई सोने दो तीन बजे से तो मत उप्रव करो कम से कम माइक तो ना लगाओ तुम्हें अपने घर में करना करते रहो ये आदमी बाधा डालता था इसको स्वर्ग ले जाया जा रहा भगवान ने कहा इसीलिए कि ये मेरे पथड़ तुम मेरी जान खा जाओगे तुमने एक क्षण मुझे चैन न लेने दिए तीन बजे रात मैं भी सोता हूं और तुम माइक लगा के उपद्रव मचाते रहे अभी आदमी जो एक करोड़ बार लिख चुका है नाम ये खतरनाक है भगवान के साथ भी गिनती क्या मुफ्त का जाहिदों ने इल्जाम लिया तस्बीह के दानों से अबस काम लिया यह नाम तो वो है जिसे बेगिनती लें क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया ये नाम तो सच में ऐसा है जिसे तुम लोगे तो चूक हो जाएगी तुम ले अजप ही असली जाप है हृदय कमल में सुरतिधर अजप जपे जो कोए खोयल ज्ञान प्रगटे तहा कलमक डारे कोए वह बिमल ज्ञान पैदा होता यह बिमल ज्ञान शास्त्रों से पांडित्य से नहीं उपलब्ध होता यह बिमल ज्ञान तब उपलब्ध होता है जब तुम इंद्रियों से देह से स्वास से सबसे छूट गए और अपने हृदय कमल में अपनी शुद्धि को विराज कर बैठ गए वहां विमल ज्ञान प्रकटे वहां वो पैदा होता है बोध पैदा होता है, अनुभव समाधि सतोरी पाप जाते कलमख डारे खोए जहां सब मैल धुल जाते इसलिए उसको बिमल ज्ञान कहा जहां सब मल विसर्जित हो जाते मुझसे लोग पूछते हैं कि हम अपने कर्मों के मैल को कैसे धोएं? ये बड़ी कठिन बात तुमने धो पाओगे तुम तो धोगे तो और गंदा कर लोगे। तुम्हारे करने की वजह से तो ये कर्म मैल इकट्ठा हुआ है ये तुम्हारे धोए ना धुलेगा यह कर्म मल इकट्ठा ही तुम्हारे करने से हुआ आप तुम और करना चाहते हो कुछ और करना चाहते हो यह तो धुलेगा तब जब तुम अकर्ता हो जाओ कर्म का मैल तभी जाएगा जब तुम अकर्म में डूब जाओगे अकर्ता हो जाओगे तुमने कर दी अब तुम सुधारने में और मत बिगाड़ लेना तुम कृपा करके अपने कर्म जाल को सुधारने की कोशिश मत करो तुम तो बोध में उतर जाओ उस बोध की वर्षा में सब मैल बह जाती एक क्षण में तुम ऐसे पवित्र हो जाते हो जैसे तुम होने चाहिए और जैसा तुम जन्म जन्म कोशिश करके कभी नहीं हो सकते हो तुम्हारी कोशिश तुमसे बड़ी थोड़ी होगी तुम्हारी कोशिश तुम्हारी ही तो होगी ना तुम जो करोगे उस पे तुम्हारी ही छाप रहेगी तुम्हारा ही हस्ताक्षर रहेगा इसलिए यहां मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं वो कुछ कृत्य नहीं सिखा रहा हूं सिर्फ ध्यान तुम ध्यान में डूब से छोटा बाहर धूल धमास में खेल खाल के कीचड़ इत्यादि से भरा हुआ कपड़े लगते फटे हुए अपनी मां के सामने आके खड़ा हो जाओ ऐसे तुम खड़े हो जाओ वहा तुम धो दिए जाओगे तुम्हारे खड़े होते ही तुम्हारे ठहरते ही वर्षा हो जाएगी विमल ज्ञान प्रगटते तहा कलमख डारे खोए इसलिए तुम तो इस हिसाब में भी मत पढ़ना जैसा कि कई लोग पढ़े कहते हैं जन्म जन्म में किए कर्म है अब एक दिन में थोड़ी ज्ञान हो जाएगा एक क्षण में थोड़ी ज्ञान हो जाएगा इतने जन्मों तक कर्म किए तब तो उनको धोएंगे काटेंगे जन्म जन्म लेंगे कर्मों को धोने में और इतने जन्म तुम खाली थोड़ी बैठे रहोगे और कर्म करते रहोगे तो कर्म तो बढ़ते ही चले जाएंगे नहीं तुम्हारे कृत्य से मुक्ति का कोई संबंध नहीं तुम्हारे समर्पण से संबंधित तुम झुको और कह दो परमात्मा को कि तुझे धोलाना हो तो धो दे और तुझे मैला रखना हो तो मैला रख जैसी तेरी मर्जी मगर यह बात तुम कह सकोगे तभी जब तुम हृदय कमल में पहुंच जाओ उसके पहले तुम न कह सकोगे वहां उसके पहले परमात्मा का कोई तुम्हें पता ही नहीं तब तक तुम मंदिर की मूर्तियों के सामने कहोगे वो तुम्हारी बनाई हुई है वो तुम्हारे कृत्य है वो तुम्हारे कर्म है तब तक तुम कहा परमात्मा को पाओगे परमात्मा तो हृदय जहां काल अर उज्वाल नहीं सीत उस नहीं बीर और दया कहती है भाई उस हृदय कमल में ऐसी घटना घटती है कि जहां काल अर उज्ज्वाल नहीं वहां ना तो मौत है न पीड़ा है ना समय है शीत उस नहीं बीर और ना वहां ठंडा है कुछ और ना गर्म वहां सब द्वंद वहां सब द्वैत गिर गया वहां दो आँख, एक आ गई परस को पायो भेद गंभीर और उस स्वयं की परम दशा को देखकर जीवन का रहस्य हाथ में लगा कि अब तक नाहक परेशान हो रहे थे कि बुरे को छोड़ें किस शास्त्र को पकड़ें किस धर्म का अनुगमन करें भटकते थे व्यर्थ ही दया परस निज धाम को पायो भेद गंभीर सब शास्त्रों का शास्त्र वेदों का वेद जो गंभीरतम भेद जो रहस्यों का रहस्य है वो मिल गया वो रहस्य क्या है वो रहस्य ये है कि मनुष्य अपने ही कृत्य से बंधा है और कृत्य के ही कारण मुक्त नहीं हो पाता है अकर्ता हो जाए साक्षी हो जाए तो अभी यही मुक्त है पीको रूप अनूप लख कोटी भान और जब उस कमल के शून्य में देखा प्रीतम का रूप जरे हजारों सूरज करोड़ों सूरज एक साथ उगे दया सकल दुख मिट गयो प्रगट भयो सुख सार सब दुख मिट गए और सुख का सार सुख की कुंजी प्रकट हुई कुंजी कि सुख हमारा स्वभाव है हम दूसरे से मांगते फिरे इसलिए दरिद्र और दीन रहे हम भिखारी बने इसलिए भिखारी रहे सम्राट होना हमारा स्वभाव था हमने अपने भीतर कभी देखा नहीं इसलिए खूब भटके दया सकल दुख मिट गयो प्रगट भयो सुखसार अनंत भान उजियार प्रगति अद्भुत ज्योत कितने सूरज एक साथ हो और जन्म जन्म तक अंधेरा ही अंधेरा था और लाख दिए जलाए सब बुझ गए और लाख दियो पर भरोसा किया कोई काम ना आए कितनों को अपना माना सब पर सिद्ध हुए सब नावें कागज की साबित हुई अनंत भान उजारते हैं और अब अचानक अनंत अनंत सूर्यो का उजियाला हुआ है प्रगति अद्भुत ज्योत और ज्योत बड़ी अद्भुत है क्या अद्भुत है ज्योत में चक चौंधी सी लगती है मनसा होत अद्भुत यह है है तो ज्योत है तो अग्नि और एक तरफ आगे यहूदियों के पास इसकी सबसे मीठी कथा है मोजिस को जब परमात्मा का दर्शन हुआ सिनाई के पहाड़ पर तो मोजि को समझ में ना आया क्या हो रहा है क्योंकि परमात्मा एक अग्नि की लपट की भांति प्रकट हुए एक हरी झाड़ी में और झाड़ी जली नहीं और ज्योति प्रकट हुई और लपट उठने लगी आकाश की तरफ और झाड़ी हरी की हरी रही पत्ते कुंभलाए नहीं फूल सूखे नहीं कुछ भी जला नहीं मोजिस समझ ही ना पाए कि क्या हुआ आग और ठंडी आग कभी ठंडी के पास नहीं क्योंकि तो मोजिस के जीवन में घटी होगी फिर यहूदियों ने इसकी बहुत खोज भी नहीं की कि यह बात क्या है यह सिनाई का पहाड़ कहीं और नहीं मनुष्य के भीतर क्षेत्र की अंतिम ऊंचाई का नाम है इसलिए सभी धर्मों ने अपने तीर्थ बड़े ऊंचे पहाड़ों पर बनाए है वो प्रतीक है हिमालय के उतुंग शिखरों पर बद्री और केदार और कैलाश की धारणा है कि कैलाश पर शिव का वास है कि परमात्मा का घर कैलाश पर ये तो प्रतीक और वही शिव का वास ये कोई हिमालय में खोजने से कहीं मिलेगा नहीं ये तुम्हारे भीतर की बात है सिनाई भी भीतर के पर्वत की बात है और जिस झाड़ी की बात कर रहे हैं मोजिस वो झाड़ी तुम हो परमात्मा की आग उठेगी तुम्हारे भीतर और तुम चकित होकर रह जाओगे अनंत भान उजियारते जिससे हजारों सूरज एक साथ आ गए भीतर प्रगति अद्भुत ज्योत चक चौधी सी लगती है मनसा शीतल होत और चमत्कार ये है कि आंखें तो झपी जाती इतनी रोशनी में और मन ठंडा हुआ जाता और मन शीतल हुआ जाता उजियार अति। और भी चमत्कार की बात है कि बिजली तो कहीं चमकती दिखाई नहीं पड़ती और उजाला बहुत है सूरज तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता और ऐसा लगता हजारों सूरज उगे बिन दामिन उजियार अति स्रोत तो दिखाई नहीं पड़ता और रोशनी बहुत है तो बिना स्रोत की रोशनी पहली बात रोशनी ठंडी दूसरी बात स्रोत नहीं है जिसका स्रोत हो वो रोशनी चुक जाती ये न चुकने वाली ज्योति तुमने दिया भरा तेज से जलाया तेल चुकेगा ज्योति बुझ जाएगी रात भर लगेगा पांच हजार साल और क्योंकि रोज रोज ठंडा होता जा रहा उसकी रोशनी चुकती जा रही उसका तेल चुक रहा है उसकी ऊर्जा छीण हो रही तो सूरज भी एक ना एक दिन चुक जाएगा ठंडा हो जाएगा परमात्मा एकमात्र रोशनी है जो कभी ना चुकेगा शाश्वत क्योंकि स्रोत नहीं है कहीं कोई तेल नहीं कोई ईंधन नहीं है जिस पर निर्भर कारण बिन दामिन उजियार अति बिन घन परत फुहार और दया कहती ऐसा हो रहा है मेघ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते और फुहार पड़ रही मगन भयो मनवा दया निहार निहार और दया कहती है मगन हो गई नाच उठा मन निहार निहार ये जो है ये जो दिखाई पड़ रहा है भीतर ये जो अनुभव हो रहा है ये जो प्रती और साक्षात्कार हो रहा है बस काफी है अनंत कालों तक निहारते रहो इसका आनंद कभी चुकता नहीं इसका रस कभी समाप्त नहीं होता बिन दामिन उजियारती बिन घन परत फुहार मगन भयो मनवा तहा दया निहार निहार जग परनामी है मिर्सा, तन रूपी ब्रह्मकूप तू चेतन स्वरूप है अभी है अभी नहीं उसकी बूंद जैसा जग परनामी है मिर्सा ये तो ऐसा है जैसे मरुस्थल में प्यासे को अपनी प्यास के कारण जल स्रोत दिखाई पड़ता जल स्रोत है नहीं लेकिन अपनी प्यास के कारण दिखाई पड़ता है अपने प्यास के कारण प्रक्षेपण हो जाता है इतना प्यासा है कि मान लेता है कि जल होना ही चाहिए जब तुम बहुत प्यासे होते हो तुम बातें मान लेते हो तुम्हारा जो वासना कामना अभिप्सा का अंतर्तम रूप है वही क्योंकि हमें चाह है तुम्हारी चाय ही बाहर के पर्दे पर रूप लेती तो दया कहती जग परनामी है मिर्सा यहां तो जग में सब बदला जा रहा है कुछ पकड़ने जैसा नहीं और तुम जो भी देख रहे हो वो तुम्हारे ही सपने हैं। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं मृषा की भांति है मरुस्थल में दिखाई पड़ा मरुद्धान तन रूपी ब्रह्मकूप और इस तन के कुएं में तुम्हें जो जल दिखाई पड़ रहा है वो भी तुम्हारी मान्यता के कारण है नहीं इस शरीर में कोई स्त्री था कि मैं प्यासा हूं मुझे पानी दे दे उस स्त्री ने कहा क्षमा करे आप कुलीन परिवार के मालूम होते मैं अछूत दिन दरिद्र हूं मेरा पानी कोई पिएगा नहीं आप प्रतीक्षा करें कोई और आता होगा पानी भरेगा आप उससे पानी ले लेना जिससे ने कहा तू फिक्र मत कर और अगर तू मुझे पानी देगी तो याद रख मैं तुझे ऐसा पानी दे सकता हूं कि जिससे तू पी ले तो तेरी प्यास सदा सदा के लिए बुझ जाए तेरा पानी तो तू जो देगी थोड़ी देर मेरी प्यास को बुझाएगा इस प्यास को सदा के लिए बुझाया नहीं जा सकता लेकिन मेरे पास भी एक पानी है मैं तुझे उस पानी को दूंगा उसके पीते सूखा है इसमें कहीं कोई जल नहीं जल तुम देख लेते हो क्योंकि तुम प्यासे हो प्यासा जल देख लेता है प्यासा मान लेता है जल होगा तुमने कभी ख्याल नहीं किया तुम उन्हीं चीजों को मान लेते हो जो तुम चाहते हो तुम अगर किसी के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे तो पोस्टमैन को आती से देख के तुम दरवाजे पर खड़े हो जाते हो कि आगे चिट्ठी गए अगर तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो तो दरवाजे पर हवा का झोंका भी लगता है तो तुम भाग के आ जाते हो कि शायद मेहमान आ गए तुम जिस बात को मान के चलते हो उसको देख लेते हो अगर तुम्हें कोई बता दे कि तुम जहां से जा रहे हो रास्ते में मरघट है तो तुम्हें भूत प्रेत दिखाई पड़ जाएंगे और उसी जगह से तुम कई बार निकल गए पहले कभी भूत प्रेत नहीं दिखाई पड़े क्योंकि तुम्हें ख्याल में नहीं था कि है तो तुमने पर नहीं किया एक बार तुम्हें पता चल जाए कि मरगट है तो मुश्किल हो गई फिर तुम ना निकल पाओ मेरे साथ रूपी भ्रमकूप तू चैतन्य स्वरूप है अद्भुत आनंद रूप दया कहती है और तू चैतन्य स्वरूप है अद्भुत आनंद रूप चैतन्य तेरा स्वभाव है परमात्मा तेरा स्वभाव है अद्भुत आनंद रूप रसो वैसा सच्चिदानंद लेकिन अपने में जाओ तो पता चले एक ही तीर्थ है जाने योग और एक ही मंदिर है प्रवेश करने योग एक ही शिखर है छूने योग और एक ही गहराई है स्पर्श करने योग वह तेरी कठिनाई मैं समझता है सभी की कठिनाई है वह जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक ये बातें बड़ी दूर की मालूम पड़ती तब तक तो हमें एक ही अनुभव है जीवन का दुख पीड़ा नरक स्वर्ग की तो हम भाषा भूल गए उत्सव का तो हमें ढंग ही याद नहीं रहा और धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो बिल्कुल पाखंड है धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो पंडित पुरोहतों का चाल है संसार में कुछ मिलता नहीं और मंदिर आने को नहीं बाहर के मंदिर काम नहीं पड़े और इधर मैं तुम्हें बाहर का कोई शास्त्र भी बताने को नहीं हूं बाहर के शास्त्र भी काम नहीं पड़े यहां तो एक ही बात करने जैसी है अपने भीतर खो दो तो। यहां तो एक ही बात सीखने जैसी है अपने को सीखो सब कूड़ा करकट हटाकर अपने भीतर जाओ अर्चन होगी बाधा होगी जन्म जन्म के अभ्यास बीच में खड़े होंगे लेकिन सब तोड़े जा सकते हैं क्योंकि सब तुम्हारे प्रतिकूल हैं स्वभाव के अनुकूल नहीं जो स्वभाव के अनुकूल है उसे पाना कठिन भला हो हृदय में बसा है हृदय कमल में सुरति धर, अजब जपे जो खोय विमल ज्ञान प्रगटे तहा कलमख डारे खोय तीन बातें पुनः दोहरा दू ताकि तुम्हें याद रहे एक कछुआ बनना सीखो बड़ा राज है कछुआ बनने में 24 घंटे में कम से कम एक घंटा तो कछुआ बन ही जाओ कछुआ बनकर सारी सुध सारी सुरती स्वास्थ्य पर लगा दो और जब धीरे धीरे आहिस्ता आस्ता तुम्हें यह अनुभव में आने लगे कि तुम शरीर नहीं तुम श्वास नहीं और ख्याल रखना इसे तुम दोहराना मत अपनी तरफ से कि मैं शरीर नहीं हूं मैं श्वास नहीं अन्यथा तुम झूठी प्रती कर लोगे तुम प्रतीक्षा करना होने देना इस घटना को जल्दी कुछ है भी नहीं, नहीं तो खतरा क्या है कि हम दोहराना सीख गए हम तोते हो गए हम दोहराते तुम बैठोगे कछुआ बनके के श्वास पर थोड़ा सा ध्यान लगाया घड़ी आदर भाव में आ जाए कि मैं शरीर नहीं मैं श्वास नहीं उस दिन सुधी को हृदय कमल के शून्य में विराजमान कर लेना उस दिन सोच लेना कि मैं एक कमल हूं कमल के मध्य में सुधी को अपने मान को अपनी सुरति को भोरा बना के बिठा दिया फिर वहां सब अपने आप घट जाता है पी को रूप अनूप लक्ष कोटिभान उजियार दया सकल दुख मिट गयो प्रगटभ सुखसार बिन दामिन उजियारति बिन घन परत फुहार मगन भयो मनुवातः दया निहार निहार आजित नहीं